उत्पत्ति प्रकरण आठवासर्ग पूर्वोक्त तत्व का ज्ञान सतशास्त्रो से ही होता है अन्य से नहीं सतशास्त्रो में भी यह ग्रंथ तुरंत फलदायक है यह कथन श्री रामचंद्र जी पूछते हैं भगवान जो आपने कहा कि यदीदम दृश्यते राम तद ब्रह्म निरामयम हे श्री राम जो यह जगत दिखलाई देता है यह निर्मल ब्रह्म ही है इस यह किस युक्ति से जाना जाता है किस प्रकार यह सिद्ध होता है और कैसे युक्तियों द्वारा इसके अनुभूत होने पर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी यह मिथ्या ज्ञान रूपी विषूचिका चिरकाल से बद्ध मूल है इसका नाम जगत और अविचार है यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती मैं आपसे बोध की प्राप्ति के लिए आगे कही जाने वाली जिन विविध आख्यायों को कहूंगा हे साधो उनको यदि आप सुनेंगे तो आप अवश्य मुक्त हो जाएंगे इसमें संशय नहीं है यदि न सुनेंगे उद्विघ्न स्वभाव वाले होने के कारण बीच में ही उठकर चले जाएंगे तो पशुओं की नाई सतशास्त्र के श्रवण में अयोग अयोग्यता वाले आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जिसको जिस पदार्थ की चाह होती है वह उस पदार्थ की प्राप्ति के लिए वैसा ही प्रयत्न करता है उसे वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है बशर्ते जी, यदि आप सज्जन संगति और सतश शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होवोगे तो कुछ ही महीनों में नहीं नहीं कुछ ही दिनों में परम पद को प्राप्त हो जाओगे महामते जिन शास्त्रों में आत्म का मुख्य रूप से प्रतिपादन है उन शास्त्रों में यह महारामायण नामक शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ है इस सर्वोत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है यह शास्त्र संपूर्ण इतिहासों का सार कहा गया है अतः इस शास्त्र के सुनने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं उदित होती है अतएव यही सबसे पवित्रतम है जैसे स्वप्न आदि में स्वप्न में, स्वप्न के रहने पर ही यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने पर स्वप्न में सत्यत् निवृत्त हो जाता है वैसे ही इस शास्त्र के विचार से यथास्थित ही दृश्य जगत अस्त को प्राप्त हो जाता है आत्मबोध के लिए अपेक्षित जो जो उत्कृष्ट युक्तियां इस ग्रंथ में हैं वे दूसरे ग्रंथ में नहीं है जो यहाँ पर नहीं है वह कहीं भी नहीं है इसलिए विद्वान जन इसको संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धनों का कोष कोश खजाना कहते हैं जो पुरुष नित्य इसका श्रवण करता है उस उत्कृष्ट बुद्धि वाले पुरुष की बुद्धि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से उत्पन्न बोध की अपेक्षा उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होती है इसमें कोई संदेह नहीं है दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश जिस पुरुष को यह शास्त्र रुचि कर नहीं होता वह ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले अन्य किसी शास्त्र का विचार करे इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है जैसे उत्तम औषधि के सेवन से निरोगिता स्वयं प्राप्त होती है वैसे ही इस शास्त्र का श्रवण करने पर जीवन मुक्ति स्वयं अनुभूत होती है इस शास्त्र के सुनने पर श्रोता पुरुष जीवन मुक्ति का स्वयं ही अनुभव करता है हे राम जी, प्रसुत ग्रंथ की आत्म विचारात्मक कथा से ही आपका यह संसार रूपी क्लेश नष्ट हो जाएगा धन दान तपस्या द्वैत शास्त्रों के श्रवण कर्म कांड रूप वेद और द्वैत वेद शास्त्र रूप वाक्य प्रबंध से उक्त यज्ञ याग होम आदि सैकड़ों प्रयत्नों से भी आपका यह संसार रूप क्लेश नष्ट नहीं होगा समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण नौवा सर्ग जीवन मुक्ति के लक्षण तथा सर्वात्म का सर्वात्मता का वर्णन और जगत का प्रलय होने पर अवशिष्ट आत्मस्वरूप का प्रतिपादन श्री वशिष्ट जी बोले हे राम जी जिनका चित्त निरंतर आत्मा में ही लगा है और आत्मा की प्राप्ति में ही जिनका जीवन व्यापार है जो नित्य परस्पर आत्मा का ही बोध कराते हुए प्रसन्न होते हैं और उसके और उसके विषय में वार्तालाप करते हुए आनंद होते हैं केवल ज्ञान साधन श्रवण मनन आदि में ही जिनकी एकता है और जो सदा आत्म का ही विचार करते हैं उन महात्माओं की वह जीवन मुक्ति उदित होती है जो देह छूटने से शुद्ध मुक्ति ही है अन्य नहीं है श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म विदेह मुक्त और जीवन मुक्त का लक्षण आप मुझसे कहिए जिससे कि मैं शास्त्र रूपी नेत्र से उत्पन्न की गई बुद्धि से वैसा ही होने के लिए प्रयत्न करूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी जिन कर्मों का शास्त्र में निषेध नहीं है उनको करते हुए भी जिस पुरुष का यथास्थित यह विश्व परमार्थ दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश की नाई शून्य हो जाता है दर्पण में स्थित नगर की नाई प्रतीत होता हुआ भी है ही नहीं वह जीवन मुक्त कहा जाता है जो व्यवहार करता हुआ ही करोमीति युक्तो युक्त तत्वित इस भगवत वचन के अनुसार जागृत अवस्था में भी सुषुप्त के समान निर्विकार रहता है बोध निष्ठता को प्राप्त वह जीवन मुक्त कहा जाता है जिसकी मुखकांति क्रमशः सुख और दुख में उदित और अस्त नहीं होती अर्थात जिसकी मुखकांति सुख में विकसित और दुख में मलान नहीं होती और जो कुछ मिल गया उससे जीवन निर्वाह करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त के समान स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपी निद्रा का विनाश होने से आत्मा में सदा जागरूक रहता है देह इंद्रिय आदि का बाद हो जाने से इंद्रियों द्वारा पदार्थों की प्रती जागृत अवस्था जिसकी नहीं है और जिसका ज्ञान वासना रहित है वह जीवन मुक्त कहा जाता है बाहर अनुराग द्वेष, भय आदि का यथा योग्य नट की आचरण करता हुआ भी जो अंदर आकाश की नाई निर्विकार है तथा निरावरण स्वरूप आत्मा में स्थित है वह जीवन मुक्त कहा जाता है जिसमें अहंकार नहीं है और कर्म करे, कर्म करे कर कर रहे कर रहे अथवा न जिसकी बुद्धि और अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती वह जीवन मुक्त कहा जाता है जो चिदात्मा के अर्ध आरवण भंग से तीनों लोगों का प्रलय और अर्ध अर्ध आवरण से तीनों लोगों की उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मा में सम है वह जीवन मुक्त कहा जाता है जिससे अन्य लोगों को भय नहीं है और जिसको लोगों से भय नहीं है यानी हर्ष क्रोध और भय के हेतु अज्ञान से रहित होने के कारण जिसके अन्य लोग जिससे अन्य लोग भयभीत नहीं होते और स्वयं जो अन्य लोगों से भयभीत नहीं होता वह जीवन मुक्त कहा जाता है जिसकी संसार विषयक सत्यता बुद्धि निवृत्त हो गई है जो दूसरों की दृष्टि में देह आदि अवयवों से युक्त होता हुआ भी निरवयव है और जो सचेतन होता हुआ भी चित्त रहित है वह जीवन मुक्त कहा जाता है राग आदि के विषय पदार्थों में भी पूर्णात्मा यानी आत्मबुद्धि होकर जो पूर्व संपूर्ण पदार्थों में व्यवहार करता हुआ भी राग आदि से रा ताप को प्राप्त नहीं होता वह जीवन मुक्त है हे राम। जैसे वायु अपनी सहज चंच, सहज चंचलता का परित्याग करने के उपरांत स्थिरता को प्राप्त होता है वैसे ही पूर्वोक्त जीवन मुक्त पुरुष देह छुटने के अनंतर, यानी प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होने पर जीवन मुक्ति पद का त्याग कर विदेह मुक्ति में प्रवेश करता है जिस पुरुष को विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसका फिर कभी न उदय होता है और न ह्रास ही होता है वह न तो शांत ही होता है और न अशांत ही होता है वह व्यक्त भी नहीं होता अव्यक्त भी नहीं होता दूरस्थ भी नहीं है और निकटस्थ भी नहीं है अर्थात सर्व व्यापी है वह आत्मरूप नहीं है यह भी नहीं कह सकते अर्थात वह आत्मरूप ही है और आत्मा से भिन्न देह इंद्रिय आदि रूप नहीं है यह भी नहीं कह सकते क्योंकि सर्वस्वरूप होने से सब कुछ वही है वही सूर्य बनकर जगत को प्रकाश और धूप देता है विष्णु बनकर सबका पालन पोषण करता है रुद्र बनकर सबका संहार करता है और ब्रह्मा बनकर विविध सृष्टिया करता है वही आकाश बनकर वायुस्कंधो को तथा ऋषि यानि उपस्थित उन रूप स्तरों को तथा ऋषि देव और असुरों को धारण करता है वही सुमेरु और हिमालय बनकर इंद्र आदि लोकपालों को धारण करता है वही भूमि बनकर कभी विच्छिन्न न होने वाली इस जन मर्यादा की रक्षा रक्षा करता है और वही तिनके झाड़िया और लताएं बनकर विविध फल देता है वही जल और अग्नि का आकार धारण कर बरसता है और जलता है वही चंद्रमा बनकर अमृत बरसाता है हलाहल विष बनकर मृत्यु पैदा करता है वही प्रकाश बनकर दिशाओं को प्रकाशित करता है और तम बनकर अंधकार को फैलाता है शून्य होकर व्योम रूपता को प्राप्त होता है तथा पर्वत बनकर वायु आदि के वेग को रोकता है वही अंतकरण में स्फूट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जंगम जगत की और अनिव्यक्त चैतन्य द्वारा जड़ाकृति बनकर स्थावर जगत की रचना करता है वही समुद्र बनकर पृथ्वी रूपी स्त्री को जैसे कड़ा स्त्री को परिवेष्ट करता है वैसे ही परिवेषित करता है आवरण रहित चैतन्य रूप बनकर चैतन्य के प्रकाश से व्याप्त तीनों जगतों से लेकर त्रियणुक पर्यंत संपूर्ण पदार्थों का विस्तार करता हुआ भी स्वयं शांत यानी निर्विकार ही रहता है अधिक क्या कहे जो कुछ यह दृश्य इस समय प्रकाशित हो रहा है यानी वर्तमान में स्थित है जो कुछ पहले प्रकाशित हुआ था यानी भूतकाल में स्थित था और जो कुछ आगे प्रकाशित प्रकाश को प्राप्त होगा यानी जो भविष्य काल में स्थित होगा वह संपूर्ण दृश्य यही है इससे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान कृपा करके कहिए कि जैसा आपने कहा है वैसे मैं कैसे हो सकता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि विषम है ऐसी अवस्था में मुक्ति दुष्प्राप्य है यदि यदि यथा यदी यथा कि प्राप्त भी हो जाए तो उसमें चित्त को स्थिर रखना कहीं कही कठिन है वह हाथ में आकर भी स्थायी नहीं हो सकती ऐसा मेरा निश्चय है श्री वशिष्ठ जी बोले हे श्री रामचंद्र जी यह मुक्ति कही जाती है इसे ब्रह्म कहते हैं तथा यह निर्वाण कहा जाता है वह कैसे प्राप्त होता है इसको मैं कहता हूं। मैं, कहता आप सुनिए, तुम, वह यह इत्यादि भावों से युक्त जो यह दृश्य दिखाई देता है वह यद्यपि सत रूप से प्रतीत होता है तथापि व्या के तुल्य उसकी अत्यंत अनु अनुत्पत्ति के ज्ञान से यह मुक्ति प्राप्त होती है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ विदेह मुक्त पुरुष जब त्रैलोक्य रूपता को प्राप्त होता है तब वे संसार भाव को ही प्राप्त हुए ऐसा मैं समझता हूँ श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री राम जी यदि त्रैलोक्य हो तो वे विदेह मुक्त त्रैलोक्यता को प्राप्त हो जहाँ पर त्रैलोक्य शब्द का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता वहाँ पर यह ब्रह्म त्रैलोक्य रूपता को प्राप्त हुआ इस प्रकार आपके द्वारा शंकित अर्थ की प्रतिति ही कैसी हो सकती है इससे सिद्ध हुआ कि वंध्या शब्द के अर्थ की कल्पना की नाई जगत शब्द के अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती यह संपूर्ण जगत सजातीय और विजातीय भेद से शून्य निर्विकार आकाश के समान निर्मल मात्र ब्रह्म ही है क्योंकि संपूर्ण जगत के पदार्थों में सन्मात्रता की प्रती होती है वत्स, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करके भी विशुद्ध सुवर्ण के सिवा कटक नामक कोई वस्तु नहीं देखी कहीं नहीं देखी जल तरंग में जल के सिवा में कुछ नहीं देखता हूँ और जहां पर तरंग नहीं दिखाई देती वहां पर भी जल के सिवा कुछ नहीं है भाव यह है कि जल की चाहे तरंगावस्था हो चाहे हो, दोनों जल के सिवा अन्य कुछ वस्तु वस्तु नहीं है। वायु से भिन्न स्पंदत्व नाम की कोई वस्तु कभी कहीं पर नहीं देखी गई स्पंद यानी वायु की गति सदा वायु रूप ही है इसलिए ब्रह्म से जगत अतिरिक्त नहीं है किंतु ब्रह्म रूप ही है जैसे आकाश में शून्यत्व मरुभूमि में ताप ही जल और अप्रकाश तेज रूप है वैसे ही त्रैलोक्य ब्रह्म ही है श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर जिस युक्ति से दृश्यमान जगत के बाध द्वारा मुक्ति प्राप्त हो उस उत्तम युक्ति का मुझे उपदेश दीजिए परस्पर एक संख्या में प्राप्त हुए यानी बाध के अवधि रूप से अवशिष्ट प्रस्व प्रकाश आत्म भाव को प्राप्त हुए दृष्टा और दृश्य में द्वितीयता के अभाव से स्थिर होने पर निर्वाण शेष रहती है इसीलिए जिससे दृश्य जगत का अत्यंत अभाव हो और जगत का बाध होने पर कूटस्थ ब्रह्म का ही बोध हो उस उपाय को मुझसे कहिए उक्त बात फिर उक्त बात किस युक्ति से ज्ञात होती है और कैसे स्थिर होती है, है मुनिश्रेष्ठ इसके स्थिर होने पर फिर कुछ भी साध्य शेष नहीं रहता श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री राम जी चिरकाल से बद्ध मूल यह अज्ञान रूपी विषूचिका विचार रूपी मंत्र से समूल नष्ट हो जाती है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कोई चाहे कोई चाहे कि मैं तुरंत एक क्षण में इसे नष्ट कर दूं तो उसका वैसा चाहना ठीक नहीं क्योंकि एक क्षण में शीघ्र इसका नाश होना कठिन ही नहीं असंभव है जैसे कि पर्वत शिखर पर चढ़े हुए पुरुष के लिए जिसके चारों ओर से नीचे गिरना तुल्य ही है ऐसे पर्वत में एक ही समय में चढ़ना और उतरना कठिन ही नहीं असंभव है वैसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिए अतएव आपकी यह जगत भ्रांति पुनः पुनः अभ्यास से युक्तियों से तथा दृष्टांतों द्वारा जैसे शांत तो हो जाए वैसे मैं कहता हूँ आप सुनिए हे श्री राम जी आपको बोध की प्राप्ति होने के लिए जिस आख्यायिका को कहूंगा हे सज्जन शिरोमणि उसको यदि आप सुनेंगे तो ज्ञानी होकर अवश्य मुक्त ही हो जाएंगे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है प्रलयाख्या के अनंतर मैं आपसे जगत की उत्पत्ति क्रम कहूंगा हे राम जी जो जो उत्पन्न होता है वही मुक्त होता है अर्थात बंध शून्य स्वरूप से स्थित होता है उत्पत्ति प्रकरण यानी उत्पत्ति क्रम वह निर्विकार ब्रह्म ही जिसका उपादान उत्पा, है ऐसा जगत विवर्त ही है ऐसा फलित होता है इस प्रकार बंध के मिथ्या होने पर मोक्ष स्वतः सिद्ध ठहरा यही उत्पत्ति प्रकरण के वर्णन का अभिप्राय है इस प्रकार यह जगत भ्रांति कभी उत्पन्न न हुई तथा शून्य रूप होती हुई भी प्रतीत होती है इस उत्पत्ति प्रकरण में अब यही मैं आपसे कहूंगा विविध प्रकार की वस्तुओं में परिपूर्णता तथा देवता असुर किन्नर आदि से अधिष्ठित संपूर्ण जो कुछ भी यह सचराचर जगत दिखलाई देता है वह रुद्र आदि का भी तिरोधान करने वाले महाप्रलय में असद एवं अदृश्य स्वरूप होकर न मालूम कहा चला जाता है विनष्ट हो जाता है उसके अनंतर नाम और रूप से रहित शांत गंभीर केवल सत ही अवशिष्ट रहता है जो अनंत रूप से स्थित है वह न तेज है और न व्याप्त अंधकार ही है न वह शून्य ही है न आकारवान ही है न दृश्य है न दर्शन है और न भूत भौतिक पदार्थ समूह ही है नाम रहित होने से वह अव्यपदेश स्वरूप है उसके यानी उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं किया जा सकता और पूर्ण से भी पूर्णतर आकार वाला है न वह व्यक्त है न अव्यक्त है न व्यक्ता व्यक्त है न वह काल संबंध ही है और न काल संबंध बान ही है वह दृश्य शून्य चिन्मात्र अनंत अजर शिव आदि मध्य और अंत से रहित कारण शून्य और निर्दोष है जिसमें यह संपूर्ण जगत चित्र भ्रांति आदि में देखे गए मुक्तामय हंस की नाई प्रस्फूरित हुआ है और जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं में अनुगत है वह केवल रूपदेव देव अध्यारोप दृष्टि से रूप है और अपवाद दृष्टि से रूप नहीं है जिसके न कान है न जीभ है न ना न नासिका है न ना त्वचा है और न नेत्र है फिर भी वह सदा सभी जगह सुनता है स्वाद लेता है सूंघता है छूता है और देखता है जिस प्रकाश के जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सद और रूप प्रपंच दिखाई देता है वह चैतन्य रूप आलोक भी वही है अज्ञान के रहने पर विविध सृष्टिया करने वाला वही है और अज्ञान की निवृत्ति होने पर आदि और अंत से शून्य स्वरूप को पाकर चित प्रकाश स्वरूप भी वही है जैसे योगी खेचरी मुद्रा में दो बोहो के बीच में दृष्टि रखने पर अर्धोन्मिल नेत्र से दृश्य दृश्य बोहो के मध्य में नेत्रों की काली पुतली को लगा अस्फुट होने के कारण सदा आभास रूप जगत को देखते हैं, वैसे ही जो आकाश रूप सदा भास स्वरूप को देखता है वह भी सदरूप ही है जैसे खरगोश के सिंह कोई कारण नहीं है वैसे जिस सर्वव्यापक का कोई दूसरा कारण नहीं है और जैसा जल का तरंग समूह कार्य है वैसे ही जिस सर्व कारण का यह जगत कार्य है सामान्य रूप से सभी जगह दीप्यमान परंतु अंतकरण में आवरण शून्य होने के कारण सदा विशेष अभिव्यक्ति द्वारा और विद्यमान जिस चिन्मात्र रूपी दीपक की दीप्ति दीपक की दीप्ति से तीनों जगत प्रकाशित होते हैं ये प्रकाशमय सूर्य आदि भी जिसके बिना अंधकार सदृश है और जिसके रहने पर ही तीनों जगद्रूपी मृग तृष्णाए प्रवृत्त होती है जैसे रात में जली हुई लकड़ी को घुमाने पर चक्राकारता दिख दिख पड़ती है वैसे ही इसके मनोभाव को प्राप्त होने से विक्षोभ युक्त होने पर यह जगत शोभा उदित हो जाती है और प्रत्य, प्रत्यकत्व को प्राप्त होने से निस्पंद यानी विक्षोभ रहित होने पर जगत शोभा उदित नहीं होती जगत की सृष्टि और संहार जिसके विलास है जो महान सर्वव्यापक और स्पंद स्वरूप तथा अस्पंद स्वरूप है एवं जिसका पारमार्थिक स्वरूप निर्मल और अक्षय है वायु की स्पंदमयी और अस्पंदमयी सर्वगामिनी सत्ता की नाई जिसकी स्पंदमयी और अस्पंदमयी सर्वगामिनी सत्ता व्यवहार वश नाम से ही भिन्न है वस्तुतः भिन्न नहीं है भाव यह की पूर्वोक्त स्पंद और अस्पंद सद्रुपता और पूर्णता रूप ही है उससे अतिरिक्त जो अन्य भाव है उसकी विवर्तवश जनित सत्ता केवल नाम से ही भिन्न है वस्तुता भिन्न नहीं है जो सदा ही जागा रहता है जो सदा ही सोया रहता है और जो सभी जगह सदा न सोया रहता है और न जागा रहता है जिसका अस्पंद स्वरूप शिव और शांत यानी परम मंगलमय है और जिसका स्पंद स्वरूप शिव और शांत यानी परम मंगलमय है और जिसका स्पंद स्वरूप तीनों जगतों की स्थिति है यो स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है जो एक अद्वितीय और परिपूर्ण स्वरूप है जैसे पुष्पों में सुगंधि सार है वैसे ही संपूर्ण विनाशी पदार्थों में जो सार रूप से स्थित है विनाशी पदार्थों का विनाश होने पर भी जो अविनाशी स्वरूप से स्थित रहता है संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित हुआ। होता हुआ भी शुक्ल वस्त्र में स्थित शुक्लता की नाई वृत्ति विषयत्व रूप से गृहित नहीं होता जो वाघ आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण मुक्त के सदृश होता हुआ भी संपूर्ण वाणियों की प्रवृत्ति में कारण होने से मुक्त नहीं है जो मन रूपी विकार से रहित होने के कारण पाषाण के तुल्य होता हुआ भी मनता यानी मनन क्रियाकारी है जो नित्य तृप्त होता हुआ भी भक्षण करता है जो क्रियातीत होता हुआ भी करता है अंग रहित होने पर भी संपूर्ण लोगों के अंग ही जिसके अंग है जिसकी हजारों हजारों हैं हैं, और हजारों हैं। जिसके शरीर का कुछ भी भी भी नहीं है, है, फिर फिर जिसने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। जो से संपूर्ण इंद्रिय व्यापार करता है जो मनन शून्य है फिर भी ये प्रसिद्ध जगत ध्रुव कार्य जिसकी कृतिया है जिसके आदर्शन से भ्रम संसार रूपी सर्प की भीतिया होती है जिसका साक्षात्कार होने पर संपूर्ण भव गीतिया चारो दिशाओं में भाग जाती है जैसे दीपक के रहने पर नाट्य आदि क्रियाए होती है वैसे ही अपरिच्छिन्न प्रकाश रूप अतएव साक्षी रूप जिस कुटस्थ के रहते स्पंदित चेष्टाए प्रवृत्त होती है जैसे समुद्र से तरंग समूह भूत बड़ी बड़ी लहरें निकलती है वैसे ही जिससे घट पटाकार सैकड़ो हजारो पदार्थ प्रवृत्त होते हैं जैसे कड़ा बाजूबंद से उनका कारण सुवर्ण अन्यसा प्रतीत होता है वैसे ही प्रसिद्ध शतशत पदार्थों के भ्रम से जो अन्यसा प्रतीत होता है जो तुम से साक्षात कृत स्वरूप होता हुआ तद्रूप ही है, तद्रूप ही एक है मुझसे कृत स्वरूप होता हुआ मद्रूप ही एक है और अन्य अन्यजनों द्वारा कृत स्वरूप होता हुआ तूप ही एक है तथा जो स्वरूप होता हुआ न तद्रूप है न मद्रूप है और न अन्य जन है जैसे जल में में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्ति होती है। वैसे ही जिससे अनन्य अनन्य होती हुई भी अन्यसी पृथक होती हुई भी सी प्रथमतः सिद्ध हुई भी उत्पन्न हुई सी यह विनाशशील दृश्य दुष, परंपरा स्फूरित होती है जिससे काल के छह भाव विकार दृश्य की दृश्यता तथा इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट परिहार विषयक विविध मनोरथ होते हैं। ये तीन जिसकी दीप्ति से जगत के प्रकाश रूप ही हैं, उससे अन्य कुछ नहीं है हे राम, आप क्रिया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श चेतन को यूप होकर जानते हो वह चिद्रूप भी वही है और जिससे जानते हो वह भी वही है द्रष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जो स्थित है स्वात्मूत उसको एकाग्र मन से उपाधियों से पृथक करके हे साधो आप समझिए हे श्री राम जी जन्म और जरा से रहित अनादि नित्य मंगलमय निर्मल अमोघ सबसे वंदनीय अन, अनिंद संपूर्ण संबंधो से रहित संपूर्ण कारणों के कारण अनुभव रूपी विश्वात्मक साक्षी रूप जो ब्रह्म है वही तुम हो। सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग। पूर्वोक्त ब्रह्म लक्षण में विरोधसी, विरोधकी सी भाव संभावना पूर्वोक्त ब्रह्म लक्षण में विरोध की सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त ब्रह्म लक्षण के तात्पर्य का वर्णन श्री राम जी ने कहा महाप्रलय होने पर जो यह सत अवशिष्ट रहता है वह आकार रहित है इसमें तो संशय ही नहीं है लेकिन वह शून्य नहीं है यह कैसे वह प्रकाश स्वरूप नहीं है यह कैसे तमोरूप नहीं है यह कैसे न भास्वर ही है यह कैसे तथा न चिद्रूप ही है यह कैसे अथवा वह जीव कैसे नहीं हो सकता वह बुद्धि तत्व कैसे नहीं है अथवा मन कैसे नहीं है वह कैसे कुछ नहीं है और कैसे सब कुछ है आपकी इस वचन भंगी से मेरी मन में मोहसा उत्पन्न हो गया है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी आपने मेरे आशय को ठीक न समझकर यह प्रश्न किया है अतएव यह विषम यानी टेढ़ा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य अपने स्वाभाविक प्रकाश से रात्रि के अंधकार को विनष्ट कर देता है वैसे ही मैं भी अपने अभिप्राय के उद्घाटन द्वारा आपके संदेह को छिन्न भिन्न कर देता हूँ वत्स श्री राम जी महाप्रलय होने पर जो सत अवशिष्ट रहता है वह वैसा शून्य नहीं है जैसा की आप समझते है इसी को मैं कहता हूँ आप ध्यान देकर सुनिए जैसे न घड़ी गई प्रतिमा खम्बे में स्थित रहती है वैसे ही यह विश्व उसमें स्थित है अतः वह शून्य नहीं है भाव यह की जैसे खम्बे में न घड़ी गई प्रतिमा की खंबे की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता न होने से खंबे की सत्ता से ही वह रहती है इसीलिए जबकि वह खंबे में नहीं घड़ी गई तब भी उसमें उसकी स्थिति का विनाश नहीं होता इसी प्रकार यह प्रचुर भोगों से पूर्ण जगत नाम का प्रपंच व्यवहार तत्य और परमार्थतः असत्य भले ही हो इसमें हमारा आग्रह नहीं है पर जिस अधिष्ठान में इसका भान होता है वहाँ पर इसकी शून्यता नहीं है कारण की शून्य का न तो आरोप हो सकता है और न वह अधिष्ठान ही हो सकता है जैसे वह खम्बा जिसमे की प्रतिमा नहीं घड़ी गई है प्रतिमा शून्य नहीं है वैसे ही ब्रह्म भी जगत शून्य नहीं है शिल्पी के कौशल से प्रत्येक खंबे में प्रतिमा की अभिव्यक्ति हो सकती है अतः जिसमें प्रतिमा प्रतिमा नहीं खोदी गई वह खंभा प्रतिमा शून्य नहीं कहा जा सकता अतः तत्पद यानी ब्रह्म जगत से शून्य नहीं है यह कथन ठीक ही है जैसे शांत जल में लीन विचिका यानी लहर की न तो सत्ता है और न असत्ता है अर्थात उसमें न वीची है यह कह सकते हैं, और न और न नहीं है यह कह सकते हैं। वैसे ही ब्रह्म में लीन यह जगत भी न शून्य है और न अशून्य है अर्थात अनिर्वचनीय है अर्था अथवा शून्य और अशून्य दोनों कल्पनाओं के अधिष्ठान परमार्थ वस्तु को प्राप्त हुआ है पेड़ को चीर कर बनाए गए खंभे में प्रतिमा का निर्माण हो सकता है कारण की जहाँ शिल्पी अपना शिल्प करे ऐसा स्थान दीन आदि काल तथा बसुला आदि सभी उपकरण वहाँ विद्यमान है अतएव खम्बे में प्रतिमा की सत्ता की संभावना की जा सकती है किंतु अनंत ब्रह्म में उक्त सामग्री का सर्वथा अभाव है अतः प्रलय काल में जगत की सत्ता के विषय में वादियों को संदेह होता है पूर्वोक्त स्तंभ प्रतिमा आदि ब्रह्म में जगत की सत्ता है इस एक अंश अंश से है अतः उसी में उपमान दृष्टांत नहीं भाव यह कि जैसे खम्भे में प्रतिमा की सत्ता है वैसे ही ब्रह्म में जगत की सत्ता है केवल इसी अंश में स्तंभ प्रतिमा का दृष्टांत है अन्य अंशों में नहीं वास्तव में यह जगत पर से न कभी उदित होता है और न उसमें अस्त को प्राप्त होता है केवल सद्ब्रह्म ही पूर्वोक्त रीति से अपने स्वरूप में स्थित है उसकी जो शून्य रूप से कल्पना की जाती है वह अशून्य की अपेक्षा से है और शून्य की अपेक्षा अशून्य की कल्पना है यदि केवल एकमात्र शून्य या अशून्य ही होता तो शून्य और अशून्य की कल्पना ही कैसे हो सकती भाव की प्रतियोगी में अशून्यता की कल्पना कर उस कल्पित अशून्यता की अपेक्षा से अन्य वस्तु में उसकी शून्यता की कल्पना होती है और कल्पित शून्यता की अपेक्षा से प्रतियोगी में अशून्यता की कल्पना होती है इस प्रकार जिनकी कल्पना परस्पर सापेक्ष है ऐसी शून्यता और अशून्यता हो ही कैसे सकती है जल रूप ईंधन के या पार्थिव ईंधन के व्यय से भौतिक सूर्य अग्नि चंद्रमा तारा आदि की के प्रकाश का संभव है किंतु अव्यय ब्रह्म में वह प्रकाश कैसे इसलिए न प्रकाश हा कहा है सूर्य आदि महाभूतों के अभाव से तम उत्पन्न होता है पृथ्वी आदि महाभूतों के प्रकाश का विरोधी होता हुआ वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पृथ्वी आदि में में ही कहा जा सकता है अर्थात तम यह व्यवहार पृथ्वी आदि में ही होता है चिदाकाश रूपी इस ब्रह्म का प्रकाश स्वा स्वानुभविक गोचर है अर्थात ब्रह्म के प्रकाश के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है किंतु वह केवल स्वानुभव से ही होता है जो सर्वांतर आत्मा है उसका वही अनुभव कर सकता है अन्य नहीं यद्यपि बुद्धि आदि का अनुभव अन्य से होता है तथापि जो बुद्धि आदि का अंतर अंतर है उसका वही अनुभव कर सकता है उसके लिए अपने से अतिरिक्त अनुभव की अपेक्षा नहीं, रह, नहीं करता हे श्री रामचंद्र जी जरा और मरण से वर्जित यह परम पद तम और प्रकाश से शून्य है यह बात उक्त प्रकार से जाननी चाहिए धन रूपी जगत सत्ता के कोष गृह यानी धनागार रूपी ब्रह्म को आप आकाश के मध्य के सामने ही स्वच्छ जानिए जैसे बिल्व यानी बेल फल और बिल्वफल के उधर में कुछ भी अंतर नहीं है वैसे ही ब्रह्म और जगत में तनिक भी भिन्नता नहीं है जैसे जल के अंदर तरंग और मिट्टी के अंदर खड़ा है वैसे ही जिस ब्रह्म में जगत की सत्ता है वह शून्य कैसे हो सकता है आपने जो पृथ्वी जल आदि दृष्टांत रूप से उपस्थित किए हैं, वे सम नहीं हैं, किंतु विषम हैं, क्योंकि वे सदा साकार ही दिखाई देते है और ब्रह्म आकाश सदृश निराकार है निराकार ब्रह्म के अंदर विलीन यह जगत ब्रह्म के सदृश ही निराकार है इसीलिए आकाश से भी निर्मल चिदाश ब्रैसा निराकार है वैसा ही निराकार उसके अंदर स्थित जगत शब्द का अर्थभूत प्रपंच भी है जैसे मिर्चा मिर्चा खाने वाले पुरुष के बिना मिर्ची के अंदर विद्यमान तीक्षणता यानी कड़ु वेपन का परिज्ञान नहीं हो सकता वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना चिन्मात्रता का ज्ञान नहीं हो सकता भाव यह की यद्यपि दृश्य से अतिरिक्त ही सत्य दर्शन रूप से प्रसिद्ध है तथापि दृश्य का अभाव होने पर वह दर्शनत्व व्यवहार के योग्य ही नहीं होता इसलिए चिदात्मक ब्रह्म से ब्रह्म में चेत्य से यानी दृश्य से अतिरिक्त रूप चित हुआ भी अचित ही है चिद और अचित परस्पर सापेक्ष है अचित के सर्वथा अभाव में चित्त भी अचित ही है भाव्य कि जगत का लय होने पर चित्त जगदय प्रत्येगा यह जगत्ता भी वैसी ही है कि जैसे जगत का लय होने पर चित्त की जगद्विषयता निवृत्त हो जाती है वैसे ही चिद विषयकत्व रूप जगत की जगत्ता भी निवृत्त हो जाती है बाह्य घट पट आदि विषय तथा सुख दुख आदि स्वरूप होने के कारण ही है। उससे भिन्न नहीं है इसलिए यथास्थित सुषुप्ति रूप और तुर्य रूप संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप ही है इसीलिए संपूर्ण संस्कारों का कोष रूप सुषुप्तात्मक योगी लौकिक व्यवहार करता हुआ भी संस्कार रहित ब्रह्म ही है। जैसे आकार वाले जल में चंचलाकार बड़ी लहरें विद्यमान रहती है वैसे ही आकार रहित ब्रह्म में यह विश्व निराकार रूप से स्थित है जो पूर्ण ब्रह्म से औपाधिक भेद द्वारा जीव रूप से उत्पन्न होता है वह परमार्थतः पूर्ण ही है और जो पूर्ण है वह निराकार है क्योंकि साकार पूर्ण नहीं हो सकता जो वह विश्व रूप से प्रतीत होता है वह उसने अपने स्वरूप लाभ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिखलाया है क्रमश अधिकारी के शरीर की प्राप्ति से अपने तत्व के साक्षात्कार द्वारा अज्ञान से तिरोहित अपने स्वरूप के लाभ के लिए वह जीव भाव से प्रतीत होता है यह भाव है पूर्ण से पूर्ण ही आविर्भूत होता है पूर्ण में स्थित वह पूर्ण ही है अतः विश्व उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म ही है चैत्य का यानी दृश्य का संभव न होने से उस चिदघन आनंद में जगत शब्दार्थ था यानी जगत शब्द का अर्थ एक रस हो गई पृथक नहीं रही जब आस्वाद लेने वाला ही नहीं है तब मिर्चे में कड़ुएपन की क्या संभावना अर्थात वह नहीं के बराबर है तुष्य प्रपंच के ब्रह्म में एक रस होने के कारण ही ब्रह्म में चित्ता चित्तता आदि सर्वता असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उपाधि का अभाव होने पर प्रतिबिंब भूत जीव की प्रतिबिंब योग्यता कहा जब उपाधि हो और उसमें प्रतिबिंब पड़े तब प्रतिबिंबूत जीव भाव की सत्ता हो उपादी उपाधि ही जब नहीं है तब प्रतिबिंबूत जीव भावता ब्रह्म में कहा अतः वह जीव भी नहीं है यह कथन उचित ही है वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अत्यंत शुद्ध अत्यंत शांत और आकाश के मध्य से भी बढ़कर निर्मल है देश काल और परिमाण से उसके स्वरूप का परिच्छेद नहीं हो सकता अतः अतएव वह अत्यंत विस्तृत है यानी सर्वव्यापक है उसका न आदि है न मध्य है और न अंत है और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है एवं उसका भाषक भी कोई नहीं है वह स्वप्रकाश है, स्व प्रकाश है चिद्रूप का उदय न होने से ही उसमें जीवता है, है ही नहीं और इसी कारण बुद्धिता चित्तता इंद्रियता और वासना भी नहीं है इससे कथम न बुद्धितत्त्वं बुद्धित्व स मनोभवेद इन शंकाओं का भी निराश हुआ इस प्रकार महाभूत भौतिक पदार्थों से पूर्ण भी जरा मरण शून्य ब्रह्मतत्व हमारी दृष्टि से आकाश से भी अधिक शून्य और निर्विकार स्थित है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान अत्यंत चिदाकार उस परमार्थ तत्व का कैसा रूप है भली भांति उसका बोध प्राप्त होने के लिए उसको मुझसे फिर कहिए श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण अपरोक्ष परब्रह्म अवशिष्ट रहता है उसका मैं वर्णन करता हूँ आप सुनिए समाधि में मन का विषयों से निरोध द्वारा वृत्ति का क्षय होने पर लकड़िया लकड़ियों के समाप्त होने पर अग्नि की नाई मन के स्वरूप का भी नाश करके जो नाम रूप शून्य रूप स्व प्रकाश सद्रूप अवशिष्ट रहता है वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है निर्विकल्प समाधि के आरंभ में दृश्य जगत की सत्ता नहीं रहती दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुई हुए की नहीं प्रतीत होता है यो ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञान इस त्रिपुटी के लय का साक्षी रूप जो ज्ञान अवशिष्ट रहता है वही उस परमाथ वस्तु का रूप है समाधि व्युत्थान होने के पहले जो आगे, जो आगे आगे जीव स्वरूप होने वाली है उस चित्त का यानी में जो चिन्मात्र, निर्मल और निर्विकार रूप है वह उस परमात्मा का रूप है शरीर में वायु आदि का स्पर्श होने पर भी चित्त के रहते रहते अर्थात दूध में मिले हुए जल के समान ब्रह्म में एक रस के कारण तिरोभूत चित्त को कुछ न कुछ न गिनकर स्पर्श आदि के अनुभव के बिना प्रतीत होने वाला जो रूप है वही उस परमात्मा का रूप है हे जिसमें स्वप्न दर्शन नहीं है जो मच्छर खटमल आदि द्वारा जनित बीच बीच में विच्छेद से रहित है मन की विश्रांति का हेतु सुषुप्ति रूप मन की जड़ता से ही नगाड़ निद्रा का जो रूप है वही उस परमात्मा का रूप प्रलय काल में अवशिष्ट रहता है जैसे आकाश का तात्विक रूप शून्यत्व है, शिला का घनत्व है और वायु का अंतर पूर्णत्व है वैसे ही उसी दृश्य भिन्न और दृश्य रहित चिदाकाश परमात्मा का जो रूप हो वही वह है बहुत क्या कहे संपूर्ण जीवित जीवों की चेत्य और चित्त का परित्याग करने पर स्वभावता जो स्थिति अवशिष्ट रहती है वह शांत उत्कृष्ट सत्ता उस आदि पुरुष का रूप है चित्त प्रकाश अन्नमय कोष पर्यंत आत्म रूप से व्याप्त है अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय और आनंदमय इन पांच कोशों में प्रत्येक कोश का विवेकपूर्वक विचार करने से आनंदमय कोश सब कोशों का आनंदर ठहरता है और आनंदमय कोश का अंतर ब्रह्म है अथ दृष्टकोटि में सर्वांतरभूत चित्त प्रकाश रूप आनंदमय कोश का भी अंतर होने से जो मध्य है जो मध्य है और दृश्यकोटी में मूर्त प्रपंच के सारभूत सूर्य रूप प्रकाश का अमूर्त प्रपंच के सारभूत भूताकाश का अथवा लिंग समष्टि रूप अव्याकृत आकाश का अंतर होने से जो मध्य है तथा चाक्षुष आदि वृत्तियों के भीतर स्फूर्ण रूप से विद्यमान होने से जो उक्त वृत्तियों का मध्य है क्रमशः जो आनंद सत और चिद्रूप है उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म रूप जानते हैं बुद्धि वृत्ति का पदार्थों के स्मरण का विषय और अज्ञान का साक्षी रूप आदि और अंत से शून्य जो ज्ञान है वह उस परमात्मा का रूप है। जिसका रूप कभी उदित नहीं हुआ यानी नित्य अनूदित रूप वाला होता हुआ भी जगत जिससे उदित सा होता है जिससे अभिन्न हो, होता हुआ भी बिल्कुल भिन्न सा प्रतीत होता है वह परमात्मा का पार्थिक रूप है मायिक व्यवहारों में संलग्न हुए भी जिसकी पाषाण के सदृश जो निश्चल स्थिति है और निर्वकाश होते हुए भी संपूर्ण जगत को अपने में अवकाश देने से जो व्योम व्योमता है वही परमात्मा का रूप है वेद्य आदि त्रिपुटी के जन्म आदि का हेतु जो सच्चिदानंदात्मक रूप है वही वह है, है, देय, और इन तीनों रूप वाला सामने विद्यमान यह प्रपंच, जिस होता जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है वही उसका परम दुर्लभ रूप है बुद्धि आदि से रहित महादर्पण रूप जिसमें ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता रूप जगत प्रतिबिंबित होता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ परम रूप है स्वप्न और जागरण से निर्मुक्त सुषुप्त रूप जो मन है वही महाजीत का रूप है वही दृश्य का प्रलय होने पर स्थावर और जंगम पदार्थों में अवशिष्ट रहता है स्थावर पदार्थों का मन बुद्धि आदि से शून्य जो रूप है यानी अचल स्वभाव वह यदि बोधमय हो जाए तो उनके मन बुद्धि आदि से निर्मुक्त उस बोध रूप की परमात्मा से तुलना की जा सकती है प्रलयावस्था में ब्रह्मा सूर्य विष्णु हर इंद्र सदाशिव आदि के विलीन होने पर संपूर्ण उपाधियों का विलय होने से विश्व के संसर्ग से रहित निर्विकल्प रूप चैतन्य मात्र परम शिव केवल वही एक शेष रहता है दसवासर्ग समाप्त